प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा कुछ लोग तर्क करते हैं कि राम का अर्थ है आत्मा और रावण का मतलब अहंकार व्यक्ति को समझाने के लिए प्रतीक रूप से शास्त्र में कहे गए हैं वास्तव में राम नामक कोई अवतार हुआ ही नहीं यह तर्क कितना उचित है समाधान यह तर्क बिल्कुल गलत है रामायण इतिहास है उसमें जो घटना जैसे घटी है उसका वैसा ही वर्णन किया गया है हमें अपने इतिहास को ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए उसे झुठलाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए जैसा वहाँ लिखा है वैसा ही हुआ है हमेशा यही समझ रखनी चाहिए उन पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ मानकर भी शिक्षा ग्रहण कर लो वह अलग बात है यदि इतिहास को झुठलाने का प्रयास करोगे तो हमारे सामने कोई आदर्श ही नहीं रहेगा फिर किस आदर्श को लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे जिज्ञासा स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है समाधान अभिमान से व्यक्ति नीचे गिरता है और स्वाभिमान से दृढ़ होकर ऊपर उठता है यही दोनों में अंतर है आपको अपने धर्म का स्वाभिमान है उसकी रक्षा के लिए आप अपना शीश भी दे सकते हैं लेकिन धन शरीर के बल कुल इत्यादि वस्तुओं को लेकर आप में जो बड़प्पन की वृत्ति आती है यह अभिमान है इन सब को लेकर आप में दूसरों को दबाने की वृत्ति आती है मैं धनी हूँ या गरीब है मेरे साथ कैसे बैठ सकता है मैं विद्वान हूँ या अनपढ़ है तो मेरे सामने कैसे बोल सकता है यह सब अभिमान है स्वाभिमान एक अलग वस्तु है मुगल काल में मुस्लिम लोग हिंदुओं से कहते थे तुम अपनी चोटी कटाओ धर्म छोड़ो अन्यथा तुम्हारा गला काट लेंगे तब हिंदू कहते थे कि तुम हमारी चोटी पर हाथ नहीं लगा सकते गला भले ही काट सकते हो यही धर्म का स्वाभिमान होता है अपने चरित्र का अपने देश के गौरव का भी स्वाभिमान होता है इसमें दूसरे को दबाने की वृत्ति नहीं रहती दोनों में यही अंतर दिखता है जिज्ञासा प्रेम और भोग में क्या अंतर है समाधान प्रेम तो बहुत बड़ा त्याग है और भोग बहुत बड़ा स्वार्थ है स्वार्थ और त्याग में जो अंतर है वही इन दोनों में समझ लेना चाहिए गंगा जल और गटर के पानी में जो अंतर है वही अंतर प्रेम और भोग में है जिज्ञासा एक महात्मा वेदांतादि शास्त्र पढ़े हैं और साथ ही बड़े आश्रम के मठाधिपति भी हैं एक गृहस्थ सेठ भी शास्त्रों के अच्छे विद्वान हैं इन दोनों में क्या अंतर है समाधान कुछ अंतर ऐसे होते हैं जो बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होते पर रहते हैं खुद गीता स्वामी जी कुछ महात्माओं के साथ कलकत्ते में एक सेठ की धर्मशाला में ठहरे हुए थे वह सेठ भी संस्कृत का पंडित था उपनिषदों का भी ज्ञाता था एक दिन उस सेठ ने एक महात्मा से कहा गीता स्वामी जी के पास भी बहुत पैसा है मेरे पास भी है हम दोनों ही उपनिषदों के ज्ञाता हैं आप उनको अपना गुरु मानते हो और मुझे सम्मान नहीं देते मुझ में और उनमें क्या अंतर है बताओ तो महात्मा बोले एक पतिव्रता स्त्री और एक वेश्या में जो अंतर होता है वही अंतर है सेठ जी चुप हो गए इसी प्रकार एक अन्य दृष्टांत भी है जिससे इस अंतर को समझा जा सकता है काशी के एक महात्मा बम्बई में चतुर्मास कर रहे थे लौटते समय भक्तों ने उनका रेल काम प्रथम श्रेणी का रिजर्वेशन करवा दिया और साथ में बहुत सा सामान रख दिया उसी कंपार्टमेंट में एक सेठ था वह भी विद्वान था दोनों में चर्चा चलने लगी सेठ ने कहा स्वामी जी बुरा ना मानना आप सन्यासी होकर भी इतना ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं मेरे पास तो एक अटैची ही है आपको इतना संग्रह क्या शोभा देता है उपनिषद आदि तो हम भी पढ़े हुए हैं फिर आपके ज्ञान की क्या विशेषता है महात्मा चुप रहे कुछ बोले नहीं कुछ ऐसा योग बना कि ट्रेन में कोई खराबी आ गई और वह जंगल में रुक गई सब लोग उतर गए वे दोनों भी एक पेड़ के नीचे बैठकर चर्चा करने लगे आधे घंटे बाद इंजन ने सीटी दी सब लोग ट्रेन पर चढ़ने लगे सेठ भी उठने लगा पर साधु ने उसको झर दबोचा और कहा अरे ट्रेन जाती है तो जाने दो हम दोनों पैदल ही चलेंगे सेठ चिल्लाया पर साधु कब छोड़ने वाले थे साधु ने कहा सेठ तुम्हारी तो केवल एक ही अटैची है और मेरा तो गाड़ी में बहुत सामान रखा है फिर तुम क्यों इतना चिल्लाते हो गाड़ी से हमारा क्या लेना देना है सेठ चिल्लाता रहा और साधु इसको पकड़े ही रहे गाड़ी चल दी पीछे से गार्ड ने देखा तो उसे मामला कुछ गड़बड़ मालूम हुआ इसलिए उसने ट्रेन रुकवा दी दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए तब महात्मा ने कहा सेठ हम दोनों में इतना ही अंतर है जिज्ञासा वर्तमान काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का कारण क्या है समाधान पहले यज्ञोपवीत और शिखा यह हिंदुओं का स्वाभिमान था जैसे झंडा देश का स्वाभिमान होता है शिखा सूत्र शास्त्र ये हिंदू लोगों के जीवन के आधार थे मुगल काल में जब शिक्षा सूत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया तो हिंदुओं का स्वाभिमान जग गया वे कहते थे तुम हमारा गला काट सकते हो पर इन्हें नहीं छू सकते इसलिए इतने लंबे काल तक मुस्लिम शासन पर भी हिंदुओं के आचार विचार शिखा यज्ञोपवी और शास्त्र अध्ययन की परंपरा काफ़ी हद तक सुरक्षित रही जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने देखा कि इन लोगों को तो स्वाभिमान शिखा आदि में ही टिका हुआ है इन्हें अपने अधीन करने के लिए बल का नहीं युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा अंग्रेज बड़े चतुर थे उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी जिसके कारण बिना कुछ बोले ही हिंदुओं के शिखा यज्ञोपवित अपने आप नदारत हो गए आज इन्हें रखने में हिंदू शर्म महसूस करते हैं हिंदुओं का अपनी वैदिक परंपरा का स्वाभिमान ही चला गया इसलिए उनका सारा जीवन ही बिखर गया खाने पहनने पढ़ने इत्यादि में जो आचार विचार था वह लुप्त हो गया हम हिंदू हैं यह कहने में भी उन्हें शर्म महसूस होती है जिसके जीवन में कोई स्वाभिमान ही नहीं रहा उसका जीवन तो दयनीय होगा ही यही एक बड़ी अव्यवस्था हुई है जिसे हिंदू समाज बिखरता चला जा रहा है